ण्यक उपनिषद की पंद्रहवीं कक्षा बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय का दूसरा ब्राह्मण प्रथम ब्राह्मण में जो चर्चा चल रही थी पहले गार्गे ने अजात शत्रु को कुछ बताने का प्रयास किया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 इसको सिर के भाग को इसका प्रत्याधान कहा जाता है और प्राण है स्थूणा प्राण इसके स्थूण है बंधने के स्थान मध्यम प्राण ये श्वास जाता है और अन्य जो पांच प्राण है उनमें जो प्राण है इस, इस मध्यम प्राण से भिन्न जो प्राण है वो इसका बंधने का खूंटा है और अन्नम दाम और अन्न इसकी रस्सी अन्न इसको बांध करके रखता है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 सात प्रकार की शक्तियों की परिकल्पना की गई है तो इमाह अक्षन त्या इमा ताभि एनम रुद्रो तो जो ये इसके आंख में लाल लाल रेखाएं हैं आंख के अंदर लाल लाल रेखाएं दिखाई देती हैं सफेद भाग में नसें होती हैं वो धमनिया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 उस जैसा हो गया जैसे पर्जन्य बरसता है पानी ऐसे यहां पर भी होता है या कनिनी का आदित्य जो इसमें कनिनिका जो कनि का, का भाग है गोल उससे वो ऐसा है जैसे कि आदित्य यहां पर अनवायता है आदित्य यहां पर आया हुआ है सूर्य सूर्य से हम देखते हैं यहां इससे देख लेते जो गोल भाग होता है बीच का कनिनी का, पुतली उससे जैसे कि सूर्य यहां पर आया हुआ है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 ब्रह्मांड है तत्पिंड ब्रह्मांड में ये सब लोक लोकांतर और ये सारी चीजें देवता माने जाते हैं तो शरीर में भी और शरीर में भी आंख में देखो सारी चीजें यह प्रविष्ट है तो अदरया एनम वर्तन पृथ्वी अनुवायत्ता पृथ्वी यहाँ पर आई हुई है पृथ्वी धारण करती है ऐसे भी धारण करती है हमारे आंसुओं को रोकती है और है मल है उसको रोक के रखती है देव उत्तर और जो ऊपर वाली वर्तनी है ऊपर वाला जो घेरा है यानी पलक है वो ऐसा है जैसे कि द्वलोक ऊपर का न से अन्यम खीते या एवं वेद जो इस प्रकार से जान लेता है उसका अन्न खीण नहीं होता है अन्न उसका समाप्त तो नहीं होता है अन्य मतलब जो उसको जीवन देता है अन्न मतलब वो केवल वो खाने वाला अन्न ही नहीं होता है जो प्रणन करता है प्रीणन करता है जीवन देता है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 तो इससे वो अपने जीवन को अधिक अच्छी तरह चला सकता है जीवन जी सकता है किसी को पता लगे कि भाई सुना है कि भाई नेत्र से दिखाई देता है तो बोले नेत्र का जो ये बीच का भाग है ना चित्र है इसी से ही प्रकाश जाता है इसी से दिखता है बाकी सब से थोड़ा ना दिखता है तो बोले ठीक है तो इसको हटा देते हैं उसको तो व्यर्थ मान करके हटाने लग जाएगा तो जीवन नहीं चलेगा वो नेत्र ही नष्ट हो जाएंगे उसके तो ये सब चीजें हमारे लिए हितकर हैं नेत्र का जो भी भाग है अलग अलग जो भी बताएं इन सब की अपनी अपनी उपयोगिता है ये हमारे लिए देवरूप हैं हितकारी हैं तो जो ये जान लेता है तो उसका उसका अन्न खीर नहीं होता यानी जीवन खीर नहीं होता इससे संबंधित नेत्र के कारण से जो हमारे को अन्न प्राप्त होता है यानी जो जीवन प्राप्त होता है उतने अंश में घटेगा ये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 अभी चर्चा तो ये सारी है ब्रह्म को बताना चाहते हैं ब्रह्म के कार्यों को बता रहे हैं, उसके देखो कोई श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीजें आगे तदेश श्लोको इस विषय में एक श्लोक प्राप्त होता है अर्वाग बिल चमस ऊर्द्व बुद्ध तस्म यशो निहित विश्व तस् आसत ऋषय सप्तती रे अष्टमी ब्रह्मणा संविधान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 उल्टा करेंगे तो ऐसी कोई पतीली देखिए क्या तो लेकिन ये ऐसी है जिसका तलवा ऊपर है और छित्र नीचे है तस्मिन यशो निहितम विश्वरूपम और उसमें यश निहित है कीर्ति निहित है श्रेष्ठता निहित है विश्व रूपम विश्व रूप वाली मतलब विविध तरह की जिसमें विविध तरह का यश निहित है ऐसा ये उल्टी चम्मच है नीचे बेल और ऊपर उसका वो कौन सी है ये तो बताएंगे आगे लेकिन रहस्यमय वाक्य है पहेली की तरह से है पहेली का तत् आ सतत ऋष सप्त तीर उसके तीर पे किनारे पे सात ऋषि लोग बैठे हुए हैं अलग अलग उसके सात ऋषि वहां बैठे रहते हैं किनारों पर वाघ अष्टमी ब्रह्मणा संविधाना और आठवीं वाणी भी वहां पर बैठी हुई रहती है ब्रह्मणा संविधान ब्रह्मा से बात करती हुई ब्रह्म को बताती हुई वेद को बताती हुई ईश्वर को बताती हुई एक वाणी भी वहां पर रहती है तो, से तो आपको संकेत आई गया कि सात ऋषि और ये वाणी है तो वाणी कहाँ है तो ये क्या है उसको आके खोल रहे हैं तो अरबाग बिलस चमसा ऊर्द्व इति ये जो इतना वचन दिया ये पिछले श्लोक का ही उद्धरण दिया है उसको उद्धित किया इतने अंश को अरवाग बिलस इति इदम् ये जो कथन किया गया था वो क्या है इति इदम् शिरा अरबाग बिलस चमस जो सिर है ये नीचे गड्ढे वाला है ऊर्दू बुधना और ऊपर इसका पैदा है तस्विन यशो निहितं विश्व और उसी में ये विश्वरूप यश निहित है उसको आगे बताएंगे तो नीचे बिल कैसे है? अगर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 तरह तरह के प्राण यहां पर निहित हैं, यश निहित है प्राण निहित है इसके अंदर फिर आगे कहा तसे आसतः सप्तऋष सप्तरे ये श्लोक का अंश दिया इसमें सात ऋषि रह रहे हैं सात किनार सात ऋषि हैं किनारों पर सात ऋषि हैं तो इति प्राणा वृषय प्राणान एत आह इसमें प्राण है यही ही ऋषि है और प्राणों को ही ये कह रहे हैं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 आगे कहा इमौ एव विश्वामित्र जमदअग्नि विश्वामित्र और जमदग्नि विश्वामित्र नाम के एक ऋषि और जमदग्नि नाम के एक ऋषि तो यही दो विश्वामित्र और जमदग्नि ये कौन उसके लिए नेत्रों की संगति ली जाती है तो अयम एवं विश्वामित्र ये जो दायनी आंख है ये विश्वामित्र हो गई और ये जो बाई आंख है ये जमदग्नि हो यहां दाया बाया लिखा नहीं है लेकिन संगति लगाई जाती है इंद्रियों का भी यहां कथन नहीं है बस अयम एवं यह तो इम एव ये सब यहां पर किया गया है इमू एव और इम से किसका ग्रहण करेंगे तो पहले इन्होंने स्त्रोत्र का किया कान का किया फिर नेत्र का किया तो अयम एव विश्वामित्रो अयम जबन ही सात ऋषियों को गिना रहे हैं इसी तरह से कहा इम एव वशिष्ठ ये यही दो वशिष्ठ और कश्यप हैं। ये कौन है तो ये नासिका के लिए कहा गया वशिष्ठ और कश्यप अयम तो एवं वशिष्ठ है ये दाइनीशिष्ट हो गए और अयम कश्यप है ये बाई बाई नासिका कश्यप के रूप में चित्र को दो ऋषियों के नाम दे दिए और वाघेव अत्री है ये अत्री है वाचा ही अन्नम अद्यत वाणी के द्वारा ही अन्न खाया जाता है ये जीव के लिए कहा जा रहा है यहां पर वागेव अत्र त्रि है अत्रि ऋषि नाम कहा गया वाणी के द्वारा ही अन्न खाया जाता है वाणी मतलब जीव और और क्यों का अतिर हि नाम एत यद अत्रि चूंकि ये अति खाती है इसलिए इसको अत्रि नाम कहा गया शब्द की रचना में सामने है अति अत्रिक खाती है वो वह तो अत्रि ऋषि हो गया सर्वस्थ अत्ता भवती सर्वसे अन्नम भवती यह एवं वेद जो ये जान लेता है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 तो ये दूसरा ब्राह्मण समाप्त हुआ दूसरे अध्याय का दूसरा ब्राह्मण अब वही आगे भी कुछ बोलते हैं आजाद शत्रु गार्गे को आगे बोल रहे हैं तीसरा ब्राह्मण प्रारंभ होता है उसकी प्रथम कंड का कहते हैं द्वे हवा ब्राह्मणों रूपे इस ब्रह्म के दो रूप हैं। तो क्योंकि चर्चा ब्रह्म के थी ब्रह्म की थी ब्रह्म के भी बताने के लिए उसने बात उठाई थी बहुत सी चीजें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 अब इसी तरह से और दो दो चीजें जोड़ रहे हैं मर्त्यम चमृतमच दो रूप है एक मर्त्य है और एक अमृत है तो जो मूर्त रूप है वो तो मर्त्य है तो नष्ट होने वाला है और जो अमूर्त है वो अमृत है वो नष्ट नहीं होने वाला है इस संसार नष्ट होने वाला है और उधर जो चीज है परमात्मा ब्रह्म निराकर वह नष्ट नहीं होता है स्थितम च एक रूप है जो स्थित है अरे कि यच्च जो गतिशील है स्थित है मतलब स्थिर है स्थायी है और जो गतिशील है जो कि परिवर्तनशील है ये दो रूप हो गए उसके और सच त्यच्च और एक तो सत है सत मतलब विद्यमान है प्रत्यक्ष में पता लगता है और एक त्यच्च त्या है मतलब जो दूर का है परोक्ष है है तो वो भी निषेध नहीं कर रहे लेकिन एक तो ये सामने है प्रत्यक्ष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 ऐसे बहुत सारे अर्थों में बहुत सारे अर्थों के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाता है अलग अलग जगह पे अलग अलग तो एक तो ब्रह्म परमात्मा प्रकार अर्थ तो यहां कौन सा अर्थ लिया जाए ये एक विचारणी आगे देखते हैं देखो क्या बोलते हैं ये तो दूसरी कंडिका में कहा तद मूर्तम ये मूर्त क्या है मूर्त रूप को बता रहे हैं। यद अन्य अंतरिक्षाच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 और कर देंगे और दो चार बार कोई बोल देगा नहीं बहुत बहुत बहुत बहुत कितना करेगा वो बस बड़ी है और उससे आगे कोई बोल ही नहीं सकता वो ब्रह्म है तो वायु और अंतरिक्ष वायु और आकाश को छोड़कर के जो बाकी रूप है वो इसका मूर्त रूप है तदे तत्मूर्तम यायुश्च अंतरिक्षाच ए तत्मर्त्यम और जो पीछे मरते शब्द पीछे दो तो बताए थे मूर्त और अमूर्त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 मर्त्य और स्थित सत, सत है सत्य सामने प्रत्यक्ष है परोक्ष नहीं है यह सामने है तस्य एतस्य एतस्य मर्त्य स्थित सत एतस्ये, एतस्ये, एतस्ये, एतस्ये, एतस्ये सतर, ये जो चार शब्द थे एक ही पक्ष के उन सबको एक साथ ले लिया इस मूर्त का इस मर्त्य का इस स्थित का और इस स्थितस्य, एतस्य सता, इस सत का जो सच्चा असत्य जो सत का ये चारों चीजें ले ली एक तरफ इसका रसो, ये जो है ये इसका रस है कौन ये ऐश तपती ये जो तप रहा है कौन तपरा है ये सूर्य जो तपरा है हमारे लिए तो यही सूर्य तपरा है तो ये इनका रस है किनका मूर्त का मूर्त का मतलब ये तीन भूतों का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 केंद्र है उसका आधार है इत्यादि शब्दों से हम इसको कह सकते तो ये प्रकृति का वर्णन हुआ अब आगे देखिए अथा तो वायुरिक्षम दो को छुड़वाया था उनको यहाँ पर ग्रहण कर लिया तो ये जो वायु और अंतरिक्ष है ये अमूर्त है अब अमूर्त है तो बाकी के तीन शब्द भी यहां पर जुड़ जाएंगे जो बचे हुए हैं दो दो के जोड़े थे तो इन्होंने कहा ए अमृतम ये अमृत है मरता नहीं है वायु और अंतरिक्ष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 चीजों चीजों का, का, अमूर्त इति अध्यात्म अब अध्यात्म अध्यात्मम, अपने शरीर के अंदर भी इन्हीं चीजों को घटा के बताएंगे पिंड यद ब्रह्मांड तत् पिंड तो पहले देव का बता दिया फिर आप शरीर का बता रहे यहां पर तो यह जो वर्णन आ, रह, आ रहा है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 वो प्रकृति के ही दो रूप बताते हुए यहां पर कथन किया गया प्रकृति को ब्रह्म के रूप में कहा गया अथा अध्यात्म चौथी कंडिका अब अध्यात्म के बारे में कहते हैं तो क्या तो इदम एवं मूर्तम यणाच अंतरात्मन आकाशः बोले इस शरीर अध्यात्म इस शरीर में वो सब कुछ मूर्त है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 ये जो आकाश लिया गया स्थान है रिक्त स्थान है वही है ये दो चीजें अमूर्त है वहीं पता नहीं लगती उनका रूप नहीं पता लगता है ए तत्मरत्यम और यही मरते हैं बाकी वही तीनों शब्द जोड़ देंगे जोड़ों के तीन तीन एक एक लेते जाएंगे ए तत्मर्त्यम ए तत्थितम ए तत् सत्य तो है नष्ट होने वाला है ये स्थित है और ये सत्य है प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है सामने हमारे को दिखाई देता है अब इसीलिए आगे कह रहे हैं एतस्य मूर्तस्य इस मूर्त का एतस्य मर्त्यस्य इस मर्त्य का नाशवान का एतस्य नेत्र है ये इसका रस है। वहां पर उसको जो तप रहा है सूर्य को उसका रस कह दिया था और यहां पर नेत्रों को उसका रस कह दिया है वहां जैसे अंतरिक्ष में लोक में सूर्य आंख की तरह से यहाँ पर ये आंखें हैं सूर्य की तरह से तो ऐसा रसो यु सतो ही ये ये जो सत है उसी का ये रस है एक समझ सामंज बनाया जाता है वैसा का वैसा यहाँ पर भी अब अध्यात्म में ही अमूर्त को बताया जा रहा है अमूर्त क्या है अर्थात अमूर्तम प्राणश्च यश्च अयम अंतरात्मन आकाश वही बात है जो दो को छुड़वाया था उन्हीं दो को यहाँ पर अमूर्त के रूप में ग्रहण किया गया तो प्राण और ये अंतरात्मन अंतरांदर स्थित आकाश एक तत अमृतम यही अमृत है ए तत्त अमृतम ए तथत ये यत, यत है और त्यत है वो सारे शब्द उसी तरह से आ गए तस्य एतस्य अमूर्तस्य इस अमूर्त का इस अमृत का एत्य यथ इस यत का गतिशील का एतस्य त्यस्य इस परोक्ष का एश रसो उसका ये रस है कौन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 से ही ऐसा रस है उसी का ये रस है इन सब का ये जो अमूर्त चीजें हैं, उसका ये रस है अब हम यू देखते हैं किसी को तो यूं तो लगता है कि आंखों के अंदर से वो बोल रहा है आंखों के अंदर विद्यमान है पीछे भी चर्चा आई थी जैसे कि आंख में जो विद्यमान पुरुष है और दोनों आंखों में से भी देखें तो किसमें हमारे को प्रमुखता दिखती है दाई आंख में या बाई आंख में इस पर ध्यान नहीं दिया ना अभी तो हम जैसे दोनों ही देखते हैं लेकिन इसमें भी किस आंख में विशेष लगता है कि ये ये जो पुरुष है ये पुरुष है आख रूपी खिड़की में से झांक रहा है अंदर से आख खिड़की है ना ये शरीर है उसमें से आखिड़िया है उसमें से वो बाहर झांक रहा है तो वो इस कौन सी खिड़की के पीछे बैठा हुआ है वास्तव में? बाई के पीछे, पीछे? दोनों बराबर लगता है जिसमें भी देखो वही पर ही चला जाता है तो खेर इन्होंने एक प्रतीकात्मक कथन है इन्होंने दाहिनी तरफ इसको स्वीकार किया है अब ये जो पुरुष है आख के अंदर उसका कैसा रूप है कैसा रूप है उसका तो तत् हित पुरुष से रूपम अभी पुरुष तो अगर चेतन आत्मा लेंगे तो वो देखने का इसका कैसा रूप है ये विचारने की बात हो जाती है तो और निराकार है वो तस्य, तस्य पुरुष से रूपम तो का यथा महा रजनम वासो जैसे कि केसर के रंग में रंगा हुआ कोई वस्त्र हो अच्छी तरह से केसर के रंग में रंगा हुआ होता है यानी केसर का रंग हो गया केसर का रंग कैसा होता है उसको हम केसरिया ही बोल देते हैं केसर का रंग मतलब केसरिया तो लाल और कुछ पीला मिला हुआ वो केसर का लाल और पीला थोड़ा मिला नहीं ना गहरा लाल नहीं होता है वो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 किस पे छूने पे गोल हो जाता है वो अच्छा वो संकुचित हो जाता है अच्छा ठीक है तो एक छोटा कीड़ा होता है वो उसको इंद्रगोप बोलते हैं संस्कृत में इंद्रगोप बोलते हैं वीर बहुटी बोलते हैं तो जैसे उसका रंग होता है तो ये सारे के सारे ललाई और पीले लिए हुए रंग की तरफ कर रहे हैं आगे यथा अग्निअर्ची जैसे कि अग्नि की, की लपटे होती है तो वो भी लगभग वैसा ही रंग आ रहे हैं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 उसमें उसका चित्र भी दिखता है वो बिल्कुल उगते हुए सूर्य जैसा लाल लाल ला -ला, पीला पीला ऐसा ही दिखता है उसमें नशे भी कुछ दिखती हैं उसमें चिन्ह भी दिखते हैं कुछ कुछ रचना कृति तो ये अंदर से तो ये दिखता है ये जो सारे चीजें हमारे को करें और वो दोनों आँखों में दिखता है दोनों में ही दिखाई देता है दाई बाई के अंदर तब ये किस रूप में इन्होंने वर्णन किया है इसकी कोई व्याख्या अलग से सीधे सीधे नहीं मिलती कि इसको किस रूप में देखें इसी तरह से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 लेकिन नहीं चंद्रमा जैसा सफेद नहीं हो आकार में वो थोड़ा सा ललाई और पीला लिए हुए जैसे कि हमारे बल्ब होते हैं पुराने वाले कुछ उस तरह का दिखाई देता है वो उस तरह के रंग की बात यहाँ पर कही गई आगे अथा अथाथा आदेशो नेति नेति अब ये आदेश दिया गया ना एति ना एन सबको इतना बड़ा बताते हुए ब्रह्म बताते हुए कि यही सब कुछ इसके रूप है ये सब करते हुए अंत में कहते हैं नेति नेति कितनों को बताया उसने ये ब्रह्म हो सकता है ये ब्रह्म हो सकता ये है ये नेति नेति ये रूप नहीं इन सब सबसे ऊपर हैं तो नेति नेति न एतस्मादिति न इति अन्यस्मात्म अस्थि ये इससे नहीं है न नही एतस्मादिति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 परम अस्ति इससे बढ़कर के कोई नहीं है इसको नाम के रूप में कहें वाक्य में कहें तो सत्य से पीछे भी आया था पीछे जो हमने दूसरा ब्राह्मण समाप्त किया था वहां पर भी इन्होंने इसी भाषा में कहा था सत्य से सत्य मिति ये सत्य का सत्य है बड़े का भी बड़ा है अच्छे से कह अच्छा है सत्य से सत्य और सत्य कौन है तो वही भाषा है पीछे जो कहा था दूसरे ब्राह्मण के अंत में प्राणावा सत्यम प्राण है वो सत्य है जो भी हमें जीवन देती है वो सारी चीजें सत्य हैं वास्तविक है और तेजा ये उनका भी सत्य है उनका भी प्राण है उनका भी आधार है ऐसा वो है ये सत्य का सत्य ही सत्य संसार का भी वो सत्य है आधार है ये भी सत्य है वो भी सत्य है लेकिन इस सत्य का भी वो सत्य है ऐसा वो ब्रह्म है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 दूसरे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण यहाँ पर समाप्त हुआ और ये प्रकरण भी समाप्त हुआ गार्ग्य और अजात शत्रु का अब आगे फिर एक और प्रकरण चलेगा कथा का, का वो भी प्रसिद्ध है यज्ञवल के और मैत्री का संवाद है बहुत प्रसिद्ध है वो भी चलेगा तो आपने देखा कि उपनिषदों की शैली कैसी है बताने की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 प्रसिद्ध थे ऋषि उनके नाम को यहाँ लेकर के कथन कर दिया गया तो इसी रूप में इसका हमें केवल सार ग्रहण करना है इति न इति वो सबसे बड़ा है इस सारे का सार हमारे को हमने यही निकाला ये यह सब ब्रह्म होते हुए भी इसके पीछे एक और ब्रह्म है जो बड़ा है चला रहा है उसी को हमें ब्रह्म स्वीकार करना चाहिए तो आज का पाठ्य रखते प्रणव सभी को साधार विवाद हो